भाइयों और बहनों कल दिवाली थी ऐसे आज नया वर्ष का पहला दिन है और मैंने सुना कल रात को ज्यादा सुना कि दिल्ली में तो बहुत रोशनी होती है दिवाली के रोज जैसी मुंबई में हो सकता है तो मुंबई से भी अधिक मुंबई की रोशनी तो बहुत बड़ी होती है लेकिन मैं खुश हुआ कल सुनकर कर के लोग समझ गए कि आज कोई दिवाली का उत्सव मनाने का दिन तो है ही नहीं तो तो भी एक भ्रमणा पैदा हो गई है कि दिवाली के दिन कुछ न कुछ तो बटियां जलानी ही चाहिए तो किसी जगह पे थोड़े दीवार रखे थे वो बिजली की बत्तियाँ थी और थोड़ी तेल की भी थी ऐसे चल रहा था लेकिन बहुत कम इतना क्योंकि मैं तो घर के बाहर तो कहीं जाता ही नहीं हूँ तो मुझको पता नहीं चलता था अभी ये नया वर्ष है तो मैंने तो कल ही थोड़ा इशारा तो कर दिया था लेकिन अच्छा है कि वो वही चीज़ को मैं आज दोहरा दूँ दुण। कि आज नया वर्ष है तो नया वर्ष के लिए हम कुछ शुभ चिंतवन कर लेते हैं शुभ इरादा कर लेते हैं और पीछे अगर ईश्वर की कृपा हमारे साथ रहें तो उसके मुताबिक सारा वर्ष भर चलने की कोशिश करते हैं अगर ऐसा हम करें तो दूसरी दिवाली जब हमारे सामने आ जाएगी तब तो हम अवश्य दिया बती जला सकते हैं अगर फिजा बदल गई है साफ हो गई है हिंदू मुसलमान सब एक साथ भाई भाई होकर रहते तब तो सब कुछ हो सकता है जब तक हम एक दूसरों को दुश्मन मानकर बैठे तब तो वो काम बनता नहीं है और तब हमको कोई बाहर की दिवाली मनाने का अवसर ही नहीं तो मैंने कहा था कि तब क्या करना तो मैंने कहा था कि हम दिल में जो चोट होनी चाहिए उसको प्रकट करने की कोशिश करें। जब वो कोशिश करते हैं वो तब तो ऐसा होता है ना कि वहाँ राम जी विराजमान है जब तक युद्ध चलता है राम और रावण के बीच में लेकिन राम और रावण तो हृदय में है बाहर नहीं है तो वो युद्ध में अगर रावण जीत जाता है तो प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है जब रावण की जीत होती है तो विषय तो राम की जीत होती है तो रावण को बेकार हो जाता है उसका परास्त हो गया है। तब हम हमारे दिल में वो दिया बत्ती चलती है तो वो दिया बत्ती चलाने का तो हमको हर हालत में हमेशा हक है और वो दिया बत्ती जो हम चलाए भीतर उसका नमूना है बाहर का तब तो खैर है अगर वो भीतर अंधेरा है और बाहर से हम दीवा बत्ती चलावे और मान लें कि ये तो सब अच्छा है तो तो हम किसी पाखंडी बनते हैं हम झूठे बनते हैं तो मैं ये उम्मीद करू कि कुछ भी हो हम कभी झूठे ना बने मैंने कल आपसे कहा था कि आज तीसरा दिन है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठ रही है, कि आज दिन है। ना। मैं रहा तीसरा दिन है तो मैंने कल ही कहा था कि कुछ ना कुछ तो मैं आपको कह सकूंगा तो कल तो वक्त चला गया था पंद्रह मिनट से ज्यादा जो तो नहीं देना तो कल तो कुछ नहीं कहा तो अच्छा है कि आज मैं कह सकता हूँ तो वैसे आज तो फिर बैठे अभी भी वर्किंग कमेटी बैठ है तो एक बात जो बड़ी है वो मुझको कहने का अधिकार है आपको वो ये है कि आज तीन दिन से कांग्रेस के लोग जो वर्किंग कमेटी में हैं और जिनको निमंत्रण से हमारे आचार्य फिल्पा ने बुलाए हैं वो सब बैठे हैं ये अच्छी बात है कि वो सब यही मानते हैं कि कांग्रेस ने जब से कांग्रेस पैदा हुई तब से आज तक तो साठ बर्ष की बात हुई साठ बर्स से कांग्रेस की नीति एक ही रही है कि कांग्रेस कोई धर्म का प्रचार करने की संस्था नहीं है कांग्रेस तो सब धर्मियों की है सब धर्मियों की जब हो जाती है तब किसी धर्म की नहीं है इसलिए किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते है उसको यह कहते के, हैं तो लोगों की संस्था है जो जो राज्य प्रकरण है उसको मद्देनजर रखकर कांग्रेस को आगे चलना है ऐसी अगर कांग्रेस चलती है तो पीछे वो धार्मिक संस्था नहीं रहती है एक चीज है कि हमारे सबको खाना लेना चाहिए तो अगर कांग्रेस सच्ची है तो तो यही कहना होगा ना कि जितने इंसान हैं उनको सबको खाना देना है अगर ये नहीं है और ये कहें कि कांग्रेस को तो, क्योंकि बड़ी तादाद में जो तो हिंदू है तो हिंदू को खाना दो सिख उनके साथ है तो सिख को तो खाना दो लेकिन बाकी है वो भूखों मरे तो क्या हुआ उसकी हमें क्या परवाह पड़ी थी तब पीछे वो कांग्रेस कहने में कहने में धार्मिक संस्था बन जाती है लेकिन वो है ही तो मैंने बताया है कि अधर्म संस्था बनी है कोई धर्म ऐसा सिखाता ही नहीं है तो कि उस धर्म के जो हैं उनके जो सेवा करो और दूसरे हैं उनको काटो ये कोई धर्म नहीं हुआ वो धर्म के नाम से अधर्म तो कांग्रेस पीछे अधर्म की संस्था बन जाती है तब कांग्रेस तो विषय ये कहो सब की सबकी संस्था है और सबकी संस्था में जिसने राज्य प्रकरण में बात आ, जा, आ वो सब की सब उनको करना है तो काफी चीज उसमें आ जाती है बाकी रहता ही नहीं मुझ में राम का नाम लू और दूसरा न तो मुझको कोई कानून मजबूर कर सकता है मैं तो, तो सबका नाम दू नहीं तो राम का अकेला का नाम नहीं ले सकता कोई मजबूर नहीं कर सकता है। मैं मैं अपने अपने को अपने को मजबूर करूं, तो तो ऐसा बन जाता हूं अरे तो आदमी है, उसके हाथ में तो तलवार पड़ी और तो मेरा गलाकात देगा तो चलो वो कहता है ऐसा करो तुम्हारे राम का क्या काम है क्योंकि वो कहता है खबरदार राम का नाम न मतलो इस जगह में जो तो तुम्हारे बस दूसरा नाम लेना है अल्लाह का ही नाम लेना है तो पीछे मुझको हक लेना चाहिए और है कि मैं कहूँगा मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा जाओ मैं तो राम का ही लू लूंगा अगर मैं तो राम का देता हूँ अल्लाह का देता हूँ मिलकुल तो मजबूर किस भी कोई भी चीज में नहीं कर सकता तो पीछे इतना कर सकता है ना कि मेरा गला काटे तो काटे वो बात वो धर्म की बात हो गई तो ये तो निजी बात हुई निजी धर्म है का व्यक्तिगत उसको हम कहते हैं उसको मिटाने वाली कोई दुनिया में ताकत नहीं है अपने आप उसको मिटा दे कब मिटा सकता है कि जब भीतर की है वो जाती है। भीतर जो प्रकाश होना चाहिए वो नहीं रहता है और अंधेरा है तो पीछे वो ऐसा ही करेगा अंधेरा में पड़ा आदमी है कोई भी कहता है उसका सहारा ले लेता है और कोई कहता है, है, है ऐसे चलो तो ऐसा चलेगा इस बगल चलो तो इस बगल, तो इस बगल चलता है उसके पास कोई सुखान नहीं है इस तरह से वो काम जो अंधेरे में है आदमी अधर्म में पड़ा है उसका है तो धर्म को पकड़ कर बैठा है को के मानेगा ही नहीं वो तो ईश्वर की ही बात मानेगा तो उसमें हमेशा के लिए प्रकाश है इसलिए कहते हैं कि कोई संस्था को चलाना है और लोगों का भला करना है तो उसको जितनी चीज सब लागू होती है इतनी चीज कर सकती है दूसरी नहीं तो पीछे वो वो अधर्म की संस्था मिट जाती है और सच्चे धर्म की वो संस्था होती है ये राज्य प्रकरण का सच्चा मेरी निगाह में अर्थ हुआ तो उस अर्थ में उस मानी में कांग्रेस का जब जन्म हुआ तब से आज तक कांग्रेस वैसी चली है तो आपको खुश होना चाहिए आप कांग्रेस में हैं या नहीं तो मैं तो कांग्रेस में नहीं नहीं हूँ उससे क्या हो कांग्रेस का खिजमट कार कांग्रेस में रहा इतने वर्षो तो पीछे चौवन्नी देने का भी छोड़ दिया छूट गया कि मुझको सेवा करनी है उसमें चौवनी लेने की क्या जरूरत है मुझको प्रेसिडेंट बनना है तब तो चौवनी का भी मेंबर होना चाहिए ना लेकिन वो भी नहीं है फिर भी सेवा ही करनी है तो छोड़ दिया इसका नोट तो छूट गया ऐसे आप लोग सब हैं तो, तो बड़ी भारी बात है तो मेरे साथ में अगर इसमें कोई कांग्रेस के दफ्तर में रजिस्टर करवा ले तो भी ठीक है तो आप कांग्रेस के तो हम सब कांग्रेस के बन जाते हैं अगर कांग्रेस के भक्त लेते हैं कांग्रेस की सेवा करते हैं तो आप खुश हो, होंगे कि कांग्रेस में जो मैं तीन दिन से बैठा हूं, उसमें इख्तलाफ तो काफी होता है कोई एक बात करता है कोई दूसरी हो तो जब तक इंसान पड़े हैं वो हम पत्थर नहीं है तब तक वो एक दूसरों के साथ विचार का विरोध तो रहेगा आचार में विरोध नहीं होना चाहिए तो आचार में विरोध न हो और विरोध बटाते हुए एक ही काम करें तो अच्छा है इसलिए तीन दिन काटे तो उसका मतलब क्या हुआ कि सब ये चाहते हैं कि जैसी कांग्रेस आज तक रही है ऐसी रहना चाहिए अगर ऐसी रहने में कांग्रेस मिट जाती है कांग्रेस मिट तो नहीं सकती है तो कांग्रेस ये कहो कि अल्प की हो जाती है आज तो ऐसा कहे कि कांग्रेस की अक्सरियत है है कि नहीं उसका मुझको तो शक है अगर अक्सरियत कांग्रेस की है तो जो चीज आज हिंदुस्तान में पाकिस्तान में नहीं नहीं नहीं बनी है वो तो कभी बन, बनने वाली नहीं नहीं। और बननी नहीं चाहिए थी ऐसा नमूना तो आपको बहुत बता सकता हूं लेकिन आपको क्या बताना था शायद मैं जानता हूं इसलिए वो चीज तो आप जानते हैं ज्यादा के यहाँ हिंदुस्तान में हमने मुसलमानों पर कितनी जातिया की है तो कहाँ कम जातिया की है वो देखना वो हमारा काम नहीं है हमारा मेरा धर्म का पालन करना है तो क्या मैं ये कहूँ कि दुनिया में दूसरे आदमी धर्म का पालन नहीं करते है तो वैसे मैं क्यों करू तो, तो मैं धर्म का पालन ही करना नहीं चाहता हूँ तो क्योंकि कांग्रेस का जो मौलिक धर्म है उस धर्म का पर कांग्रेस तो कायम रहना चाहती है उसके साथ अक्सलियत हो या तो अकलियत हो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई और अभी उसी निगाह से जो उनको उनको प्रस्ताव करना चाहिए वो अभी तक प्रस्ताव नहीं कर पाई है क्यों तो कि सीधी बात करना चाहती है सच्ची तरीके से करना चाहती है तो सच्ची सच्ची बात तो क्या हो सकती है कि हम एक भी मुसलमान को मजबूर करके को, यहां से बाहर नहीं भेजना चाहते मुसलमान कैसे हैं भले है या बुरे वो तो इसमें तो बात नहीं आ सकती है क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो आदमी फिलस्ता है वही रह सकते हैं या तो भले कहो फिर शब्द को निकाल दो कि जो आदमी अच्छे हैं वही रह सकते हैं तो पीछे आप ही पूछेंगे कि तब हिंदू कोई बुरे होंगे कि कि नहीं नहीं सिख कोई बुरे हैं सिखों में हिंदुओं में बदमाश भी पैदा हैं कि नहीं तो उस बदमाश का क्या करोगे उस बदमाश को आप ये कहेंगे या तो मजबूत करेंगे यहाँ से हट जाओ अगर नहीं हटते हैं तो तलवार से गला कट जाएगा आपको मुझको किसी को किसी को बदमाश मानने का अधिकार है क्या इस से मैं आपको कहूंगा कि मुझको कोई अधिकार नहीं किसी का गला नहीं का गला काटने तो अभी वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें इतने लोगों ने तो मुसलमानों पर जाति आती है रोज मेरे पास कुछ न कुछ चीज आती है उसमें अतिशयक्ति होगी लेकिन आखिर मेंग्रेस तो तो तो को, को।, को बुलाना है तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को बुलाओ पिछले वर्ष में एक वक्त कांग्रेस का सेशन बलता है तो वो तो एक तमाशा हो जाता है इतना हजुम हो उसमें आदमी ठीक तरह से ख्याल भी नहीं कर सकता है लेकिन वो जानता है कि मेरी जो सब के नाम से कमेटी बनी है एक हजार आदमी या तो कम या बेसी वो कहती है वो अच्छा है और तो हम उस पर दस्तखत दे देते तुमने ठीक किया है ऐसा कांग्रेस का शीशन बनता है तब होता है लेकिन और या कांग्रेस कमेटी वो हमेशा पड़ी है आपके लिए ऐसी वो वो संस्था है तो वो सब लोग परसों मिलने वाले हैं उसके पास सामान आपकी वर्किंग कमेटी को रखना है तो देखभाल करनी चाहिए अखिल में वर्किंग कमेटी कुछ उसके पास रखें और वो कहें कि नहीं तुमने अच्छा काम नहीं किया है तो, तो उसको इस्तीफा देना है जो वर्किंग वर्किंग कमेटी वो तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नौकर है ऑल इंडिया कमेटी उसको बनाती है उसको बिगाड़ सकती है मिटा सकती है तो वो अगर जो काम दें वर्किंग कमेटी उसको बहाल न करे तब भी, भी करे कुछ भी कर लेकिन बहाल ही नहीं करते हैं, हैं तो तो इस्तीफा देना चाहिए दूसरा क्या करें वो? तो हम तो को देखना है तो एक तो बड़ी बात तो वो कर लेते हैं और इसमें उसको कहना है तो आपके नाम से कहना है अपने नाम से कहे तो क्या काम की हम पंद्रह आदमी जमा होते हैं तो, तो मानते है